द्र कर्णे शृणुया देवा भद्र पश्ये म्षभ स्थिस्तुष्वाऊसनोभि व्यशेमदित यदा स्वस्ती नई वृथश्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ती नर्ष्यो वरीष्टने स्वस्पतिद शांति शांति ओ सहनावत सहन हुन सह वीर कर वह तेजस्वीनाधीतमस्तु मिषा वह o shanti shanti shanti re <laughs> <laughs> hai o taranaik shikharay जगदा धारा धारा धर छाया धारक कंधरा गिरजा सृंगीक श्रृंगारिणी नद्य शेखरिने शल कीने नाराणे नास्त्रिणे नारे कंकण ने नगे न गिहणे नाथारे माधुरी, मुगुध स्निग मधुरमुरलीरनादे कारण विवशुल व्याकुत्व ब्रज श्याम काम व्रज जनमनो मोहनमोनांगिते निवसत महो वल्लवी वल्लभ स्वामखि शुतिशारेकमीपमतिर्शता संसा करुण पुराह तमस सोनु मुपया गुर मुनी सद गुर सदुणाधार ध्यानगम्य निरंजन अखंडन पदं भो भू नमा अखंड भू भू नमाम हुम श्रीमायण नारायण <Notre> sheeman <speaks> narayanan narayanan narayan bhaj man narayan narayan narayan bhaj man narayan narayan narayan bhaj man narayan n shimnarayan narayan narayan shimnarayan narayan narayan n sadguru narayan narayan narayan sadguru na En Sadguru Narayan, Narayan, Narayan, En Sadguru Naray. En Shri Man Narayan, Narayan, Narayan, En Shri Man Naray. Yeneshi mana raya, yenana raya, yenana raya, yeneshi mana raya. लोभ वत्सल भगवान की सदगुदेव भगवान की वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृप रोपणी राधिक श्यामा प्राण कृपा करो श्री राधिक मेरी ओर निहा भानु दु राधिक सुन लो मेरी पुकार दीन पात की श्रवण को कौन पालन हार। दीन पात की श्रवण को कोन पाल जीवंधन श्री प्रिया प्रीतम के पावन चरणार विंदो में कोटिशहवंदन परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं श्री महाराज श्री के युगल पावन चरणारविंदों में कोटिशा वंदन हमारे जीवन धन की ही कथा के रस रसिक भक्तवृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे सांवरे सलोने सरकार के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं अपने आराध्य के ही अनेकानेक आकार देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूं हमारा जीवन मधुमे बने रश में बने उल्लास में बने आओ इसके लिए अपने अंत को पावन पवित्र बनाने के लिए परमात्मा की मधुमयी कथाओं का हम सब रसस्वादन करें गोमती नदी का व पावन पवित्र तट श्री सूजी महाराज आदि महात्माओं को नारायण की मधुमेही कथाएं श्रवण करा रहे हैं विष्णु पुराण के माध्यम से कल आप लोगों ने श्रवण किया पांच वर्ष का बालक ध्रुव उपेक्षा के कारण भगवान के चरणों में चला गया और उसे भगवान की प्राप्ति हुई और जो उसके मानस में कामना थी वो भी मिली आज मैं चिंतन कर रहा था बैठ करके ध्रुव के जीवन में ही ऐसी लगन क्यों लगी हमारे जीवन में क्यों नहीं लगती है क्या हमारे जीवन में उपेक्षाएं हमको नहीं मिलती हैं या गालियां नहीं मिलती हैं गालियां भी मिलती हैं उपेक्षा भी मिलती है किंतु तो तब भी हमारा मन भगवान की ओर क्यों नहीं लगता है ऐसी दृढ़ हमारे जीवन में क्यों नहीं आती इसके पीछे कारण क्या है मैं बहुत देर तक चिंतन करता रहा बाद में अपना ही दोस्त नजर आया अपना दोस्त नजर क्या आया हम इतने प्रमादी हैं कि यदि ठोकर लगती भी है तो थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, उपेक्षा हुई भी तो थोड़ी देर के बाद भूल गए और पुनः वही जीवन चलने लगता है जो पहले था अच्छा दूसरी बात यहां विष्णु पुराण में एक बात और ध्रुव के लिए कही गई है यह बताई गई कि ध्रुव जी महाराज पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के बालक थे और बड़े तपस्वी तेजस्वी थे आराधन साधन में जीवन व्यतीत हो रहा था बहुत काल बीतने के बाद इस ब्राह्मण पुत्र का समागम राजपुत्र से हो गया और राजकुमार के साथ रहने लगा तपस्वी के पास सामग्रियों का संचय तो ज्यादा होता नहीं है किंतु राजकुमार के पास संपत्ति बहुत थी शरीर सुंदर था हृष्ट पुष्ट वरिष्ठ था संसार को भोगता था संसार की सामग्रियों का आनंद लेता था इस ब्राह्मण बालक को लगा क्या हमारे पास में भी हो तो हमारा काम बन जाए देखो भाई संग का भी बहुत बड़ा असर है अगर भोग विलासी व्यक्ति का संग करोगे तो वासना जगेगी तो हो सकता है इस जन्म में न पूरी हो तो अंगला जन्म भी लेना पड़े इसलिए वासनावान व्यक्तियों का संग करना उत्तम नहीं संग करना है जो निर्वासन लोग हैं जिनके जीवन में वासना नहीं है इसलिए संघ की महिमा साधुओं की ही गाई गई है कारण क्या वासना शून्य है और उसी वासना शून्यता के कारण उसको सदगति मिलती है अच्छा दूसरा पन्ना पलटिए सामग्री सब मिल गई संपत्ति मिल गई जो पद चाहते थे वह पद भी मिल गया यदि चिंतन किया जाए तो वह पद भी कितने दिन का है एक कल्प दो कल्प तीन कल्प जब सारे कल्प ही समाप्त तो हो जाते हैं तो क्या पद बचा रह जाएगा क्या महाराज जिस पद के लिए व्यक्ति इतना मद वाला हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता कभी चिंतन करना इस परिवर्तनशील संसार में सब परिवर्तित तो होता है हम तो संतों की कृपा से चिंतन में लगे रहते हैं अभी दो दिन पहले हम अम और हमारा सेवक घूम रहे थे अपने हिंगिंग गार्डन में हमारे मानस में आया कि देखो जिसने इसको बनाया है कोई जानता है जल्दी उसका स्टेचू लगा है जी कौए जरूर बैठते होंगे किंतु तो किसी लो इतने लोग घूमते जाते हैं कोई जानता है किसने बनाया कौन इसका निर्माता है ये काल ऐसा है कि सब अपने गाल में ले लेता है जी कुछ नहीं छोड़ता तो नाम भी रहने वाला नहीं है स्थान भी रहने वाला नहीं पद भी रहने वाला नहीं और उस पद के चक्कर में ऐसा जीवन महाराज व्यतीत करता है अपना कि स्वयं अशांत होता है और दूसरे को भी अशांत बना देता है आप चिंतन कीजिए वह पद कितने दिन का वह भी जीवन कितने दिन का नारायण की बाद वंश परंपरा में प्रथु जैसे राजा भी आए वो भी चले गए अंग जैसे राजा भी आए वो भी चले गए जैसा दुष्ट व्यक्ति का भी प्रादुर्भाव हुआ वो भी खिसक गया और वंश परंपरा में प्राचीन वर ही आए उन्होंने बहुत यज्ञ किए नाम बड़ा कमाया यश कमाया यज्ञ आदि के माध्यम से स्वर्ग की तैयारी भी की उनके भी दस बेटे उत्पन्न हुए जिनका नाम प्रचेतागण हुआ अब निवेदन ये करें देखिए वंश प्रणाली से सीखने लायक भी है ये सब कुछता हुआ नजारा है और प्राचीन वरी के जो दस बेटे जिनका नाम प्रचेतागण और प्रचेताओं का विवाह आपको सुनने को मिला मारीशा नाम की कन्या से हुआ कल ये चर्चाएं हम आपके सामने रख रहे थे आरे मारीसा भी एक व... अवसरा की सुपुत्री है एक अवसरा के माध्यम से इसका प्रादुर्भाव हुआ है और उसके माध्यम से दक्ष का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम प्राचेत दक्ष हुआ ये श्रीमदभागवत महापुराण में छठवें स्कंद में कथाओं का वर्णन किया गया है कहीं कम और कहीं ज्यादा कई प्रसंग तो मिलते हैं जो कहते त्यों भी यहां वर्णन किया गया कि ये प्राचेतस दक्ष ने अपने पिता की आज्ञा मान करके बच्चों को उत्पन्न किया महाराज ये बच्चे तपस्या करने के लिए गए नारद जी महाराज ने बाबाजी बना लिया और जब महाराज पुनः इन्होंने बालकों को उत्पन्न किया एक हजार बालकों को महाराज जो वो भी तपस्या करने के लिए चले गए और नारद जी महाराज ने उनको भी कूट प्रश्न करके महाराज बाबाजी बना लिया उनको भी भजन में लगा दिया या एक बात बड़ी मधुर कही गई है तथ प्रवृत्ति वही भ्राता भ्रातुर अन्वेषणो द्वजा प्रयातो नश्यति तथा तत्र कार्यम विजानता अगर भाई कहीं खो जाए तो भाई को खोजने के लिए नहीं जाना चाहिए अगर भाई को खोजने भाई जाएगा तो भाई जो खोजने गया है उसका भी कल्याण नहीं होगा ये विष्णु पुराण के आधार पर क्योंकि तो हर यशो को खोजने खोजने के लिए सर्व गए बालक इनके दूसरे भाई इनके गए खोजने के लिए किंतु वो भी लौट करके नहीं आए तब से यह बना दिया गया कि भाई को खोजने के लिए भाई ना जाए नारद जी महाराज ने महाराज इनको भी अपना चेला बनाना चाहता तो नारद जी को शापित ही कर दिया दक्ष जी ने बाद में इन्होंने कन्याओं को जन्म दिया है और इन्हीं साठ कन्याओं से संपूर्ण सृष्टि भरी पड़ी है इसमें बताया कि चौबीस धर्म को दी गई सबकी संख्या का वर्णन किया गया है और महाराज इन बेटियों का विवाह इन्होंने बड़े धूमधाम से किया है और कहते हैं कि महाराज कश्यप महात्मा को भी इन्होंने अपनी बेटियां दी हैं और महाराज उन कश्यप महात्माओं को जो इन्होंने बेटियां दी महाराज उनकी संतानों का भी यहां वर्णन किया गया है और कहते हैं कि इन्होंने महाराज जो इनकी दक्ष की बेटी है जो कश्यप को ब्या गई जिसका नाम दिति है दिति और कश्यप के माध्यम से नायण द्विती के दो संतानें पहले हुई एक हिरण्याक्ष और हिरण्य एक इससे बेटी भी उत्पन्न हुई है जिस बेटी का नाम सिंगिका है ये लंका में रहती है आप लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया होगा तो इसका वर्णन सुनने को मिलता है ये दीती मां की ही बेटी है महाराजी हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यप बड़े तेजस्वी है यहां हिरण्य की संतानों का भी किया गया वर्ण करते हुए हमारे पराशर महात्मा मैत्रे को सुना रहे हैं कहते अनुल्हाद्लादस् प्रहलाद बुद्धिमान संलादस्य महावीर दैत्य वंश विवर्धना ये हिरण्य से चार बेटे उत्पन्न हुए पहले बेटे का नाम है अनुल्हाद दूसरे बेटे का नाम है लाद तीसरे बेटे का नाम है प्रहलाद और चतुर्थ बेटे का नाम है संलाद महाराज ये चारों बेटे बड़े बुद्धिमान हैं, किंतु इसमें जो तृतीय नंबर के बेटे संख्या के आधार पर जिनका नाम प्रहलाद है ये प्रहलाद बड़े बुद्धिमान हैं और न दाह चयं विप्र वासुदेवी हृदय स्थिति ये प्रहलाद जी महाराज के हृदय में भगवान सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं और यह भगवान के चिंतन में ही डूबे रहते हैं अब देखिए है बहुत कम अवस्था वाले की किंतु भगवान के चिंतन में नारायण के चिंतन में डूबा रहता है भागवत में तो है कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा न वेद जगदी दृशम इसकी आत्मा को एक काले ग्रह ने पकड़ रखा है जी ये काला ग्रह बहुत खतरनाक है अगर संसार संवार कर रखना हो इस काले ग्रह के चक्कर में मत पड़ना जी ये दुनिया में जितने ग्रह नव ग्रह वो दसवां ग्रह एक और है उसका नाम नहीं बताएंगे ये जितने ग्रह है ग्रह शांति कराई जाए तो शांत हो जाए किंतु तो ये जो दसवां ग्रह है जी ऐसा खतरनाक ग्रह जिसको ये लग जाता है फिर उसको कुछ दूसरा नजर आता ही नहीं है तो कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा ये कृष्ण ग्रह ने मानो इनको पकड़ रखा है और ये उसी के आनंद में महाराज मग्न रहते हैं एक दिन ये पिता के पास पहुंचे यहां जैसे भागवत के सप्तम स्कंद के प्रारंभ में भूमिका को देकर वर्णन किया गया है वो वर्णन नहीं है तो कहा पिता के पास पहुंचे तो पिता ने इनसे कुछ प्रश्न किए जब पिता के अनुकूल महाराज इन्होंने उत्तर नहीं दिया कुपित होकर दुनिया में जितने प्रयोग है मारने के सब किया उसने सरकों से डसाया आग में जलाया महाराज हाथियों से कुचलाने का प्रयास किया पहाड़ से फेंक दिया गया समुद्र में फेंक दिया गया किंतु प्रहलाद जी महाराज का कुछ नहीं होता इतना ही नहीं संडा मर्क ने कृत्या को भी प्रयुक्त किया एक राक्षसी को उसको भी मारना चायत। मारना चाहती थी किंतु वह भी उनको नहीं मार पाई कारण क्या है जिसकी रक्षा जग जगदीश्वर करना चाहे उसको कौन मार सकेगा जाको राखे साइया मार सके न कोई बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वैरी हो तुलसीदा जी महाराज कहते हैं तुलसी बिरवा बाग में सीचन ते कुमिलाए और राम भरोसे जे रहे तो पर्वत पे हरि आए जिसकी रक्षा भगवान करना चाहता है नारायण वो कहा कब और कैसे और किस विधा से कर सकता है कि हमारी आपकी बुद्धि वहां गमन नहीं कर सकती है जब ये बात महाराज सुनाई महात्मा पराशर ने मैत्री जी ने कहा कि महाराज एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे पूछो बोले कतितो भवता वंशो मानवानाम महात्मा कारणम चास्य जगतो विष्णु रे वसना तना महाराज ऐसे दुष्ट वंश में ऐसा सज्जन पुरुष कैसे उत्पन्न हो गया एक बात और दूसरी हमारी एक प्रार्थना और है महाराज जैसे मैंने सुना कि औषधि को खाने पर चाहे जान में खाओ चाहे अनजान में खाओ औषधि अपना काम करती है आग को चाहे जान में पकड़ो चाहे अनजान में पकड़ो आग जलाती है विश्व चाहे जान में खाओ चाहे अनजान में खाओ विश व्यक्ति को मार देता है किंतु ये प्रहलाद जी महाराज क्यों नहीं मरते हमको समझ में नहीं आता है इनके ऊपर इतना प्रयोग किया गया किंतु ये मरे क्यों नहीं महाराज एक अध्याय में पूरे मैत्री जी ने प्रश्न ही पूछे और पूछने के बाद जब हमारे पराशर महात्मा ने बोलना प्रारंभ किया तो कहते हैं मैत्रेय सम्यक चरितम तस्य धीमता प्रहलादस्य सदोचार चरितस्य महात्म अरे मैत्रे श्रूयताम सम्यक सम्यक प्रकार से तुम श्रवण करो और बुद्धि लगा करके धीमता कई बार क्या होता है जब किस्सा कहानी कोई सुनाई जाने लगे तो व्यक्ति सोचता है इसमें तो कोई बुद्धि लगाने की जरूरत है नहीं तो सामान्य बात सुन लेंगे प्रमाद कर जाता है तो बोले नहीं नहीं बुद्धि लगा करके तुम सुनोम सुनाना चाहते हैं क्या सुनाना चाहते वो बोले महात्मा चरित से हम महात्मा का चरित्र सुनाना चाहते महात्मा नारायण ना यहां वेश वाला नहीं जी अभी हम इनका वर्णन करेंगे महात्मा शब्द का अर्थ कहा महात्मा का चरित्र हम सुनाना चाहता है महात्मा कौन है बोले प्रहलादस्य से ये प्रहलाद महात्मा का चरित्र है ये लाल वेशधारी का नहीं पीले वेशधारी का नहीं महात्मा का है क्यों भैया बोले सदा इनके उदार चरित्र है देखो महात्मा कौन महात्मा उसको कहते हैं जिसका चरित्र उदार हो जिसका जीवन उदार हो महारि हमारे कहते थे उदार माने होता है तो उत ऊर्धम ददाती उसी का नाम तो उदार है जो अपनी शक्ति से ज्यादा दे दे उसी का नाम उदार है जो शक्ति से ज्यादा सहन कर ले उसका नाम उदार तो कहते हैं ऐसे हम उदार का चरित्र सुना रहे हैं आप जरा ध्यान दे करके सुनो जिस समय ये महाराज हिरण्य इसको राज्य मिला ये था तो दी का बेटा के में महाराज इसका राज्य हुआ है और यह स्वयं वायु अग्नि सब बनकर सोम बनकर सूर्य बनकर बन के सब का भोग भोगना चाहता है और महाराज हम आपको क्या कहें पाना सक्तम महात्मानम हिरण्यकश्यपुम तदा उपसान चक्रिय चक्रे, चक्रे शर्वे सिद्ध गंधर्व पन्नगाहा पाना सक्तम ये सदा पीने में महाराज आशक्त रहता है उससे एक बात बताएं पानी पीना खतरनाक नहीं है एक बा हमारे कहते थे बोले कि जैसे शब्द का प्रयोग करते बोले ये खाता पीता घर है किसी को कहा गया कैसे घर के बोले खाते पीते घर का है और बोले ये बोले पीते खाते घर का है दोनों में फर्क पड़ गया खाता पीता घर का है अभिप्राय सामान्य परिवार का है न कमी है न ज्यादा है किंतु पीता खाता घर का है खा करके पीना ठीक है किंतु पी करके खाना ठीक नहीं है तो देखिए आप पाना सक्तम शब्द का, का प्रयोग करते हैं मगर अभिप्राय क्या मदिरा पान करने में आसक्त रहता है दुष्ट का स्वभाव यही है का पाना सप्तम महाराज पान में आसक्त रहता है किंतु सिद्ध गंधर्व किन्नर महाराज इसकी बैसे इसकी स्तुति करते हैं और इसके सामने आकर के जय जयकार करते हैं पपो पानमुदा मुक्त प्रसादे सुमनोहरें मकान इतना सुंदर है अच्छा देखो ध्यान देने लायक बात है कई बार सोचते हैं लोग बहुत अच्छे जगह पर रहता है तो अच्छा ही व्यक्ति होगा हमारे यहाँ गाँव में कहते थे सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए ये पापी के घर में भी ये चीजें चली जाती हैं लक्ष्मी भी चली जाती है और बेटा आज संतान तो पशुओं को भी होती उसमें क्या बड़ी बात है तो कहा ये जो घर में रहता है इसका प्रासाद कैसा है इसका भवन कैसा है बुरे सुमोहरे मनोहरे नहीं सुमनो हरे सुमनोहरे का अर्थ क्या है मनोहर तो ठीक है मन को हरण करने वाले बोले सतोगुणी व्यक्ति का भी मन हरण कर ले जी सतोगुणी व्यक्ति का मन जल्दी अपहरण नहीं होता है वह वैभव के वशीभूत नहीं होता है किंतु तो इसका ऐसा भवन है कि महाराज प्रसाद इसका है कि मन का हरण करने वाला है महाराज उसमें ये रहता है खूब पीता और खुब खाता है राक्षसों का काम है ये, ये सुरों का खाना और पीना और खाना खूब महाराज इसी में रमा रहता है एक दिन प्रहलाद जी महाराज पपाठपाठ बाल पाठ्यानी गुरु गे अंग बका एक दिन जब गुरुगर से आए प्रहलाद जी महाराज हमारे और आए तो पिता ने गोद में बैठाला और गोद में महाराज बैठ करके प्रहलाद जी जब गोद में बैठे प्रेम करता हुआ बोला बेटा एक बात बताओ पिता जा रहा है और पूछता भी है कहता बेटा एक बात बताओ जीवन में उत्तम बात क्या है किसको तुम उत्तम समझते हो या पठ्यताम भगव पठ्यताम भवता वत्स सारभूतम सुभाषितम क्या तुमने पढ़ा है उसका सब का सारभूत जो सुभाषित है वो हमारे सामने बताओ प्रहलाद जी महाराज को मौका मिल गया महाराज आपको बताएं ये भक्त लोग भी मौका ढूंढते रहते सच कहें कब सुनने वाला व्यक्ति मिले जो अपने बात दिल की सुना दे हमने देखा है कि जैसे कोई कवि कविता करके रखे तो जब तक कोई सुनने वाला नहीं मिलता तब तक उसको शांति नहीं मिलती कोई भी महाराज आ करके बैठ जाए तो अपनी कविता सुनाना प्रारंभ कर देगा उसको ऐसे ही महाराज ये भक्त लोग भी हैं भगवान की कोई नई बात याद में आए चिंतन में आए कोई नया प्रसंग याद में आए तो लगता है कितनी जल्दी सुनाए मौका मिले आज मौका मिल गया आज कोई पूछा तो सही किसी ने सारभूतम सुभाषितम सारभूत और सुभाषित हो वो बताओ प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी तात तातवक्षा सारभूतम तवाज्ञया बोले आपकी आज्ञा है इसलिए हम तुमको सारभूत है वो सुनाते हैं क्या सारभूत है बोले अनादि मध्यांत मज्जब महाराज अनादि मध्यांत जो जिसका महाराज कोई आदि नहीं है और जिसका आदि नहीं महाराज उसका ना अंत है ना मध्य है जिसकी वृद्धि नहीं होती जिसका क्षय नहीं होता है ऐसा जो सर्व कारण कारणम जो सब कारणों का भी कारण है अर्थात सबका बाप का भी बाप है ऐसे परमात्मा के चरणों में हम बंधन करते हैं महाराज जो पूछा कहा बंधन करते हैं हिरण्य कश्यपु ने कहा हे दुर्बुद्धि यह तुमको किसने सिखाया है तब तक सामने खड़े थे गुरु जी सोचा इन्हीं ने सिखाया होगा संडामर्क ने उनको कहता है ब्रह्मबंधो किमें तथ्य अरे अधम ब्राह्मणो महाराज दुष्टों के यहां ब्राह्मणों को भी कहां सम्मान मिले ब्रह्म बंधु शब्द का प्रयोग कर रहा है बोले अधम ब्राह्मणो जरा ये बताओ तुमने इसको ये क्या सिखाया है हमने तुमको यही सिखाने के लिए भेजा था संडा मर्के ने कहा नहीं नहीं आप नाराज मत होइए मेरा उपदेश नहीं ममो उपदेश जनितम नायम बदतीते श्रुता मेरा जो उपदेश दिया गया है वह उपदेश तुम्हारा बेटा नहीं बोल रहा है ये तो अपने आप अपना उपदेश बोल रहा है महाराज हिरण्य कश्यप ने कहा बेटा तुम बहुत अनुशासनशील हो प्रहलाद बेटा तुम कहो या तुमको किसने उपदेश दिया है किसने तुम्हारी बुद्धि को खराब किया है महाराज बड़ा विलक्षण खेल है जी अगर भगवान में मन लग जाए तो कहते इसकी बुद्धि खराब हो गई है क्या उल्टा मामला है संसार में बुद्धि लगे तो कहते बड़ा बुद्धिमान है और परमात्मा में बुद्धि लगे कुछ नहीं बेकूफ है बिल्कुल ही। महाराज मीमांसा अपना चिंतन है जी ये कहता है तुमको किसने सिखाया ये तुम्हारे हृदय में विचार कहां से आया तो देखिए प्रहलाद जी महाराज कहते हैं सास्ता विष्णु अशेष जगतो जगतों योदिस्थिता तमृते परमात्मान ताप का के नाश्यते पिताजी जिसने हमारे हृदय में विचार दिया है वही तुम्हारे हृदय में भी विचार देता है याद रखिए जिसने हमको ये ज्ञान दिया है वो तुमको भी वही ज्ञान देता है जो सबका शासन करने वाला है वही तो है और वही हमारे हृदय में बैठकर सिखाता है कहा कि वो कौन है बोले उसी का नाम तो विष्णु है हिरण्य कश्यप कहता है कोयम विष्णु सुदुर्बुद्धे यम भ्रमी भी पुन पुनः अरे दुर्बुद्धि ये कौन विष्णु है जिसका तू बार बार नाम लेता है किसका तू बार बार नाम लेता है अरे देख इस जगत का ईश्वर तो मैं ही हूं मेरे अलावा इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है वो कौन है तुम्हारा ईश्वर विष्णु जरा बता तो सही प्रहलाद जी महाराज कहते हैं न शब्द गोचरम यश जो शब्द से नहीं जाना जाता है याद रखे वहां शब्द की गति नहीं है नेत नेति कह के, के, के जहां श्रुतियां मान हो जाती है न शब्द गोचरम योगी धेयम परम पदम जो योगियों के द्वारा परम पद ध्यान योग है यतो यज्ञ स्वयं विश्व स विष्णु परमेश्वर जिस विष्णु ने ये स्मरा संसार बनाया है संसार बनाया नहीं वही बन गया है संसार बनाया नहीं वही जो बन गया है संसार के रूप में भी वही है और बनाने वाला भी वही बनने वाला भी वही महाराज कहता है अरे मूड़ मेरे रहते हुए तू कौन परमेश्वर की कल्पना कर रहा है लगता है तेरे सम्मुख मौत आने वाली है अभी तू मरने वाला है प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी एक बात बताएं कहा बताओ बोले नकी वलमता मम प्रजा न ब्रमूतो भवत्य विष्णु हे मेरे पिताजी वह परमात्मा सब जगह विराजमान है वही धाता है और वही विधाता है और वही परमेश्वर है प्रसिद कोपम कुरुषे कि पिताजी तुम बेकार में क्रोध कर रहे हो और इस क्रोध का कोई हमारे ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है आप देखिएगा इस प्रसंग को आज मैं चिंतन कर रहा था महाराज हम लोग बातें तो चाहे भले कितनी बड़ी बड़ी करें किंतु तो सामने कुछ गड़बड़ होता है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है संभालना बड़ा मुश्किल है अब देखिए पूरे प्रसंग में इनको कहीं कोप नहीं आया ये देखिए विशेषता सब कुछ किया गया है कहीं क्षोभ नहीं आया कहीं कोप नहीं आया कहीं भय नहीं आया कहीं अशांति नहीं हुई ये बिल्कुल इनके जीवन में नहीं हुए हैं अ प्राय क्या है साधकों को नारायण मेरे नंबर मिलाना चाहिए मैं कई बार चिंतन करता हूं यदि भगवान के भी हो करके अभी भय बना है और छोटी छोटी बातों पर हम दुखी हो रहे हैं तो अपने मन से हम भले भगवान के बन गए हों किंतु तो अभी भगवान के ईमानदारी से हम बने नहीं है जिस दिन ईमानदारी से हम भगवान के बन जाएंगे हम गारंटी से कहते हैं उस दिन ये सब जीवन में जो लक्षण प्रहलाद के आ रहे हैं ध्रुव के आ रहे हैं वो हमारे आने लगेंगे क्योंकि निश्चित है एक शाश्वत नियम है सबके प्रति जो अंताकरण उनका बन गया हमने कई बार चिंतन किया आपको सच्ची बात कहते हैं हमारा चिंतन और हमारे महापुरुषों का चिंतन जिस धरातल पर बैठकर करके उन महापुरुषों ने चिंतन किया है जब उस धरातल पर हम पहुंच जाते हैं तो हमारे विचार भी वैसे ही उठने लगते हैं। कई बार अनुभव करते हैं शास्त्र में हम देखते हैं आदि की कभी टीका देखते हैं जो टीकाओं के भाव हैं, हम जब शांत चित्त में होते हैं तो वो भाव हमारे अंत में आने लगते हैं। और जब बाद में हम पढ़ते हैं तो अरे तो अमुक महापुरुष ने कहा भाव ये अमुक महापुरुष ने भाव लिखा है अभिप्राय क्या है जिस धरातल पर बैठ करके उन्होंने वो चिंतन किया है जब उस धरातल पर हमारा मन पहुंच जाएगा तो हमारा भी चिंतन उसी प्रकार का हो जाएगा और यदि भाव अभी हमारे जीवन में नहीं उठ रहे हैं काम क्रोध लोभ से ही मन आक्रांत हो रहा है तो अभी हमारी गति साधना में जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रही है इसके साक्षी हम यह कोई दूसरा नहीं जान सकेगा दूसरा तो आपकी वाणी को सुनकर समझ सकेगा या आपकी रहनी को देखकर थोड़ा बहुत जाना जा सके किंतु अपने को जितना हम जानते हैं कोई दूसरा नहीं जानता है इसलिए अपने अंतकरण को इन प्रसंगों को सुनकर मिलाते रहना चाहिए महाराज जब ये कहा कि हम बिल्कुल डरते नहीं हैं तो बहुत कुपित हुआ हिरण्य और कुपित होकर के महाराज कहता है तुझे अभी मरवा देंगे तुझे हम छोड़ने वाले नहीं है इस पापी को यहाँ से निकालो आज्ञा दी दुष्टों को और कहा इनको गुरु के पास ले जाकर इन पर शासन करो ये दुर्मति है क्योंकि ये विपक्षी लोगों की प्रशंसा गाता रहता है महाराज जब ये बात उन्होंने कही तो हमारे प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु पिताजी याद रखेगा यथ प्रधान पुरुषो जो प्रधान पुरुष परमात्मा है जो चराचर जगत में व्याप्त है वही कारण है और वही कार्य है सनो विष्णु प्रसिद तू वह विष्णु हमारे ऊपर प्रसन्न हो महाराज जैसी बात इन्होंने कही और वह पुनः कुपित हो जाता है कहते इस कुलांगार को देखिए अच्छा एक बात और भी आपको साधना संबंधी बता दें रोग होते दो प्रकार के एक रोग है मानस रोग और दूसरे शारीरिक रोग तो देखिएगा विलक्षणता क्या है शरीर का रोग यदि हमारे अंदर होगा तो हमें को दिखाई देगा शरीर में शारीरिक रोग जिस शरीर में होगा उसी शरीर में दिखेगा और मानसिक रोग की बिल्कुल विपरीतता है जी होता अपने मन में दिखता दूसरी जगह है आप देखिएगा कहीं ये मोह का विस्तार होता अपने मन में मानस रो कहां रहेंगे मन में और दिखते दूसरे में आप देखिए रावण मोह का रूप है और रावण जब रावण को समझाती है उनकी पत्नी तो कहता क्या अहो मोह महिमा बलवाना कहता है देखो तो सही मोह की महिमा बलवान देखो हमारी देवी को मोह से बुद्धि क्रांत तो हो रही है भूत तो हो रही है मोह से फसा हुआ स्वयं है और दिखता दूसरे में है देखो क्रोध होता अपने, होता अपने में दिखता दूसरे में है लोभ होता अपने में दिखता दूसरे में है महाराज दिखता अपने कोसी को जो साधक होता है वही देख पाता है सच में देखा जाए तो बुद्धि खराब है महाराज स्वयं इस आसुर की किंतु सोचता क्या है प्रहलाद की बुद्धि खराब है स्वयं अपने कुल को नष्ट करने वाला है किंतु समझता क्या है कि ये कुलंगार है कहते स्वपक्ष महाराज अपने पक्ष को समाप्त करने वाला ये कुलांगार है इसको समाप्त कर दो जब महाराज आसुर मारने के लिए दौड़े ये प्रहलाद जी महाराज का बड़ा क्रांतिकारी वाक्य है विष्णु शस्त्रु युष्मासु मई चाशो व्यवस्थिता दैते आस्तन सत्यन माक्रां मन तयावधानी में कहते हैं विष्णु शस्त्रु देखो जो सर्वव्यापक अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान है वो भगवान शस्त्र में है कि नहीं बोलो भाई तेजी से बोलो कई समाधि में जा रहे हैं तो उनको जगाने के लिए आप तेजी से बोलोगे तो जग जाएंगे इसलिए देखो जब हम प्रश्न किया करें तो तेजी से बोला करो तो आपको जो आलस्य आ रहा होगा भाग जाएगा यदि पड़ोसी जग गया सो गया होगा तो जग जाएगा क्योंकि तो जगाना भी जरूरी है जी अब देखो समय दिया है यहां तो यहां सोए नहीं वैसे घर के अपेक्षा यहां सोना भी अच्छा है कारण क्या है घर में तो कोई बात समझ में यहां तो कोई ना कोई बात पड़ेगी संस्कार भी पड़ेंगे जी हम तो जिस महात्मा की सेवा में रहे तो जब वो उपनिषद की चर्चा करने लगे तो हम भाग जाते थे गंगा किनारे बैठ जाए तो बहुत डांटते थे और डांट करके कहते थे मूर्खानंद उनका संबोधन था प्यार से का साधु सेवा का फल है सत्संग तो हमने कहा महाराज जी समझ में नहीं आता बोले ना समझ में आए नींद आ जाती हमने कहा आ जाती तो बोले आस हो जाया कौ संस्कार पड़ेंगे तो भले नींद आए कि तो सत्संग मत छोड़िएगा नहीं तो हमारा सत्संग छोड़ के चले जाओगे तो एक श्रोता की हानि हमारी होगी तो नींद आए तो कोई बात नहीं यार सोते रहोगे तब भी हमारी संख्या बढ़ती रहेगी जी तो नारायण में निवेदन कर रहा था विष्णु शस्त्रु युषमाशु देखो परमात्मा शस्त्र में भी है और हम में भी है और दुश्मन में भी है ऐसा नहीं कि दुश्मन में परमात्मा नहीं है दुश्मन में भी परमात्मा है शस्त्र में भी परमात्मा है यह कहते हैं अगर हम सर्वत्र परमात्मा बुद्धि रखते हो सर्वत्र परमात्मा बुद्धि रखते हो तो यह शस्त्र हमारा कुछ ना बिगाड़े और सच में एक नहीं हजारों दैत्य अस्त्र शस्त्र लेकर के हमारा झपटे प्रहलाद के ऊपर और एक भी घाव श्री प्रहलाद जी महाराज को नहीं हुआ एक भी घाव और बिल्कुल ये प्रमाणित है याद रखेगा यदि सच्ची निष्ठा है और प्रारब्ध सुव्यवस्थित है तो एक नहीं पचास गोली मारी जाए तब भी नहीं लगेगा हम जिस, जिस महात्मा के श्री चरणों में सबसे पहले गए ग्यारह वर्ष की अवस्था में महाराज वो महात्मा बहुत अच्छे पहलवान थे और उनके शरीर में कम से कम 20-25 गोलियां लगी थी छर्रे भी शरीर में थे तो हमसे तो बड़ा नहीं करते थे हम तो महाराज उनके पेट में भी लेट जाए इतना अनुराग था तो कई बार हम पूछते थे तो उन्होंने बताया कहा कि जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई वो महात्मा को भी पकड़ना चाहते थे क्यों गोरक्षा आंदोलन में वो सहयोग करते थे तो एक अपने मित्र के पास मिलने के लिए गए रक्षा के लिए रात्रि में उस मित्र ने समझा कि कोई दुश्मन आ गया और उसने महाराज इन पर गोलियां चलाई और जब ये गिर गए तब आकर देखा तो मित्र था किन्तु तो गोलियां कुछ नहीं कही एल जी गोलियां भी छर्रे भी घूम करके वहीं खाल के अंदर ही रह गए अब देखिए चमत्कार है कि नहीं ये प्रत्यक्ष आंखों से देखा है क्योंकि द्वेष का भाव दूसरे में है ही नहीं और जहां द्वेष का भाव ही नहीं है तो महाराज वहां क्या काम कर सकेगा जब महाराज इनको कुछ नहीं हुआ तो हिरण ने कश्यप कहता है रे दुर्बुद्धे अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे जा तुझे मैं अभय दान देता हूं प्रहलाद जी महाराज मुस्कुरा कर बोले पिताजी यृते जिसकी स्मृति करने मात्र से जन्म जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता है जीवन में जिसकी स्मृति करने मात्र से जन्म जरा विपत्ति और मौत मौत का भी भय नहीं रहता है हम तो उसके आश्रित हो गए हैं हमको किसका भय होगा अरे भय हो तो अभय दान दिया जाए यहां भय ही नहीं तो अभयदान क्या यहां तो किसी प्रकार का भय ही है ही नहीं महाराज जब ये देखा कि इतना निर्भीक है तो हिरण्य कश्यप ने तुरंत आज्ञा दी सर्पों को आजरा देखेगा कितना बड़ा बलवान ये असुर रहा होगा अन्य पुराणों में ये वर्णन है हिरण्य कश्यप के राज्य में महाराज इतना विज्ञान बढ़ा हुआ था कि वहां के रहने वाले लोग कहते थे आकाश को ऐ आकाश चित्र विचित्र चित्र दिखाओ तो बिना केवल के बिना टीवी के बिना तार के आकाश में ही फिल्म चल जाती थी जी आकाश में जो चाहो जैसे मन के चाहो वैसे वहां देख लीजिए फिल्म कैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है इतना वैभव था और जिसके यहां बड़े बड़े देवता लोग सब कैद थे और इतना ही नहीं जिसके आज सर्पों की सर्पों पर भी आज्ञा चलती थी आज के दुश्मनों की सर्पों पर आज्ञा चलती है नहीं चलती इस असुर की सर्पों पर भी आज्ञा चलती थी महाराज कुहक तक्षक ये जितने बड़े बड़े सर्प है देखो तक्षक सर्प ने ही परीक्षित को तो दसा किंतु तक्षक सर्प भी प्रहलाद जी महाराज के पास में गया और कुक नाम का भी तक्षक गया सर्प गया और प्रहलाद जी महाराज को काट करके मारना चाहता था किंतु महाराज प्रहलाद जी को तो कुछ चोट लगी नहीं इन सर्पों के ही सब दांते टूट गए दाढ़े टूट गईं और महाराज भगबड़ा गए जब डांट करके असुर ने कहा कि तुम लोग इसको मारते क्यों नहीं हो सर्पों ने कहा महाराज जरा देखो तो सही दृष्टवा विशीर्णा पुनंती स्पुनती फणेशपो हृदय सुकंपा महाराज एक तो दाते ही टूट गए आप स्वयं देख लीजिए और जो हमारे मणिया है अर्थात ये ऐसे विश्वधर सर्प थे जिनके पास मणिया होती है बोले ये हमारी मणियाई मणय स्फुटती मणिया हमारा चटक रही है फणेशु तापो और हमारे फण में ताप हो रहा है इतना ताप हो रहा है और दूसरी बात और भी हृदय सुकम हमने जाने कितने लोगों को काटा कभी भय नहीं जगा किंतु तो पता नहीं इस बालक के पास में जाने से ही भय लगता है चाहते हैं कि इसको मार दें, किंतु तो मार नहीं सकते हैं अब हमारा काम चलने वाला नहीं माफ कीजिएगा हमको अब महाराज इस असुर ने बड़े बड़े महाराज असुरों को बुलाया दिग्गजों को और कहा कि ऐसा करो हाथियों को बुलाया मार दो इनको महाराज एक साथ सब मारने के लिए लगे दांतों से मारना चाहते थे और हाथों से मारना चाहते थे किंतु हमारे पराशर महात्मा कहते हैं कि उनका कुछ भी नहीं हुआ अच्छा वही हुआ क्यों नहीं एक बात बहुत सुंदर टिप्पणी के रूप में दी गई स्मरतस्त गोविंद ये महाराज गोविंद का स्मरण कर रहे थे जब भी इनके सामने कोई ऐसी बात आती थी तो उनकी शरण में चले जाते थे शेणा वक्ष स्थलम प्राप्य सपा पितरम तथा महाराज उनके वक्षस्थल से खून निकलने लगा सुरों के बड़े महाराज भयभीत तो होकर के गए बोले हम महाराज इनको मार नहीं सकते जब देखा कि कोई प्रयोग इनके ऊपर नहीं चल रहा है हार गया तब तक महाराज संडामर्क जो पुरोहित थे उन्होंने सोचा कि साम नीति का उपयोग करना चाहिए इसलिए खड़े होकर के बोले महाराज आपका तो यश बड़ा विस्तार वाला है आपका सब जगह शासन है इस छोटे से बालक को आप मारने का क्यों प्रयास कर रहे हो चिंता मत करो हमारे पास वह बुद्धि है किसको अपने पास ले जाकर के इसको हम तुम्हारा भक्त बनाएंगे विष्णु का भक्त नहीं रहने देंगे सोचा चलो छोड़ दिया जाए जब महाराज इन्होंने छोड़ दिया और ये छूट करके जब आ गए गुरुकुल में ततो तो गुरुग्रहे बाला जब ये बालक गुरुग्रह में आ गया सब उनके मध्य में था तो अध्या अध्यापया मास मुहूर् उपदेशांतरे गुरु महाराज तक तो गुरुजी पढ़ाते थे सबको किंतु अब श्रीमान जी ने ही पढ़ाना प्रारंभ कर दिया देखिए यह है निर्वेकता जी सच में जिसको दुनिया में किसी से द्वेष नहीं है याद रखिएगा आप अंतकरण का निरीक्षण कर लीजिएगा दुनिया में किसी के प्रति द्वेष नहीं है तो आप दुनिया में कहीं चले जाओ कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है चेला बन जाएंगे जी आप कभी ध्यान दिए होंगे गौरांग महाप्रभु का चरित्र पढ़िएगा आप बिना रोए नहीं रहेंगे इतना मधुर चरित्र है उस महापुरुष का तो जब वो चलते थे भगवान नाम संकीर्तन करते हुए किसी से द्वेष नहीं बड़े बड़े आसुरों को उन्होंने चेला बना दिया जगाई मगाई आदि को और इतना ही नहीं उनके चरित्र में ये वर्णन है कि वो जब अरण्य से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए निकलते थे तो शेर चीते भालू सिंह सब उनके साथ नाचते थे अब जरा देखिए ये कितनी बड़ी वृक्षणता है क्योंकि जिसके अंतकरण में समता का व्यवहार आ गया है महाराज इन्होंने स्वयं में कुछ लोग बोला है मैं आपके सामने रखेंगे समता का यदि व्यवहार जीवन में आ गया है तो फिर आपके ऊपर कोई प्रयोग होने वाला नहीं है इसलिए बेफिक्र हो जाओ अपनी मस्ती में रहो भगवान के आश्रित हो जाने के बाद फिर डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है तो एक बात ये भी मत सोचिएगा कि डरने की जरूरत नहीं तो उच्छृल हो जाए भगवान का भक्त तो उच्छृंखल भी नहीं होता है ये नहीं कि हम उनके हो गए तो आप डर किस बात का है महाराज ये बालकों को उपदेश क्या देते हैं भागवत में तो कौमारम आचरित प्राज्ञो भागवत कार ने तो यहां से वर्णन प्रारंभ किया है किंतु ये विष्णु पुराण कार कहते हैं प्रहलाद जी महाराज ने अपने मित्रों को बैठाकर समझाया श्रूयताम परमार्थो में दैतेया दि दिति, दिचात्मजा अरे भाई दिति के बेटो हम तुमको एक बात सुनाते हैं तुम लोग सावधान होकर के सुनो देखो एक बात बताए ना आत्र लोभा हम जो तुमको सुना रहे हैं इसमें कोई लोभ का कारण नहीं है देखो लोभ के कारण यदि कोई बात सुनाएगा तो कुछ न कुछ छुपाएगा कुछ, कुछ न कुछ बनाएगा तो हम तुमसे कुछ पाने की कामना से तुमको हम नहीं सुना रहे कि तुम हमारे चेला बन जाओगे तो बहुत कुछ दे दोगे हमारा चेला बनाने की कामना से हमारे महाराषि तो सच कहे कई बार हम लोग सुनते बोलते थे कहा कि जिसको संप्रदाय बदलना हो तो दूसरी जगह चले जाओ जिसको गुरु बदलना हो दूसरी जगह चले जाओ न यहां गुरु बदलने की बात है न संप्रदाय बदलने की बात है जी हम जो कह रहे हैं बात आपको सामने बिल्कुल शुद्धम शुद्ध है इसमें कुछ लगाओ नहीं कोई छुपाओ नहीं कोई दुराव नहीं और न किसी को अपना अनुयायी बनाने की जरूरत है जिसको अपना संप्रदाय चलाना हो उसको महाराज हम न्याय बनाए वो सब प्रयास प्रयास करे या नया संप्रदाय चलाना नहीं नया पंथ चलाना नहीं नया अपने चेलों की परंपरा नहीं चलानी जब चलाए तो बिल्कुल हम शुद्ध हम शुद्ध बोल रहे हैं इसमें आप लोग ये मत समझिएगा कि हमारे जीवन में कोई लोभ के कारण आपसे हम कुछ कह रहे हैं हमको कुछ चाहिए नहीं आपसे तो महाराज बालकों ने कहा गुरु कहते कि आओ जरा ये तो बताओ तो प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों को समझाते हैं बोले जन्म बाल्यम तत सर्वो जंतु प्राप्तोती यौवनम देखिए क्या जंतु शब्द का प्रयोग किया है मनुष्य भी नहीं जंतु ये जंतु जो है जो जंतु माने जन्म लेने वाला जी देखो हम लोगों का जन्म हुआ आप लोग सब अनुमान कीजिएगा जब बालक बने और बालक बनने के बाद बाल व्यवस्था कुछ दिन तक रही फिर यौनम प्राप्त जवानी को प्राप्त हो गए और महाराज जवानी के बाद तत्व दिवसम जरा धीरे धीरे जरा आने लगी जरा माने जानते हो महाराज ये किसी को ना छोड़े जी चाहे कितना चवन प्रास खाओ किंतु ये आए बगैर दुखती नहीं जी चाहे कितना बाल लगाओ बाल खाल खूब रंगाते रहो किंतु तो जरा जरा से आई जाती है जी जरा आए बगैर रुकती नहीं है जरा अवस्था आ जाती है और तत्य मृत्युम महाराज उसके बाद जरा अवस्था आई तो मृत्यु का संदेश ही आया है जी याद रखिएगा मृत्यु का संदेश आया पहले तो महाराज हमारे दसो जी महाराज का जो वाक्य है श्रवण समीप भय सित मनु जरठपन कर उपदेशा अब ये जरूरत नहीं अब तो बालकपन में ही सफेद हो जाते हैं जी याद रखिएगा जरा अवस्था आ जाए तो जान जाना कि अब मौत के हम समीप पहुंच रहे हैं वैसे तो शरीर के किसी का भी ठिकाना नहीं है जी जवान भी कब चला जाए क्या भरोसा बालक भी कब चला जाए क्या भरोसा किंतु जो बुढ़ापे की ओर बढ़ गया है वो तो हमारा एक दिन जाएगा ही एक हमारे यहां महात्मा जी हैं कभी मस्ती में होकर के गाते हैं बोले आए लिवआ लौट न जा है चाहे लुटाए दो सोनो जू जो आने वाले लुवउआ जानते हो कि नहीं उत्तर भारत में बोले लिवउआ आए हैं लिवउुआ माने लेने आए हैं जी तो आए लिवुआ लौट नजरी है चाहे लुटाए दो सोनो जू याद रखिएगा जब मौत आएगी तो महाराज फिर लौटने वाली नहीं है फिर वो महाराज ये नहीं कि अभी हमारा थोड़ा काम रुका हुआ है ये करने फिर आ जाना वो रुकने वाली नहीं है तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं देखो भाई मौत आई तो मौत आई तो अध्याय बंद नहीं हो गया आप ये मत समझिए कि मौत आई तो काम पूरा महाराज अध्याय चलता रहेगा तो मौत के बाद क्या है बोले मृतस्य च महाराज मृत्यु और पुनर्जन्म बाद में पुनः होगा और पुनः होगा तो पुनः महाराज पहले से से पढ़ना चालू होगा कहां कहां करके रोगे और फिर महाराज खूब बड़ा बस्ता लाद कर स्कूल जाओगे अगर मनुष्य शरीर मिला तो और गधे बन गए कुकर, सुकर बन गए तो फिर भगवान मालिक हैं क्या होगा तो कहते हैं भैया ये ध्यान दीजिएगा और इसलिए इस शरीर के साथ भी आकर्षण ठीक नहीं है क्यों इस शरीर को जो हम आप सर्वस्व मान रखें नारायण मेरे एक बात बताएं, चिंतन जो हम करते हैं देखो वैराग्य करने के लिए अपने शरीर से भी वैराग्य जरूरी है और जब तक अपने शरीर से वैराग्य नहीं होगा तो फिर बाहर होने वाला भी नहीं है तो कह देखो अपने शरीर का चिंतन करो जी इस शरीर में क्या भरा है इस शरीर में कोई सुगंधित पदार्थ है क्या एक भी महाराज नाम ही गिना दिए हैं क्या क्या मटेरियल है मांस श्रीक पूय विंड मूत्र ये सब जो इसके अंदर भरा हुआ है और मूढ़ ही व्यक्ति जो मूड़ है वही इसके साथ अपना मूड लगाता है जी अपना मन लगाता है बुद्धिमान व्यक्ति इसके साथ अटैचमेंट अपना नहीं करता है अग्नि सीते न तो युधा क्रियते सुख कर्तृत्व यद विलोम से ये कहते हैं शरीर के साथ यदि आप अपना मन लगा लोगे तो याद रखिएगा किसी के साथ महाराज आप फंसते जाओगे और जन्म मृत्यु का चक्कर भोगते चले जाओगे प्रहलाद जी महाराज कहते हैं मित्रों एक बात बताएं जब तक ये भगवान की कृपा से शरीर है देखो शरीर मिला भगवान की कृपा से तब तक महाराज अपना काम बना लो प्रयास स्मरणी को शिव स्मृतो यश्य शोभने प्रयास करके अपना चिंतन करना बना लो क्या प्रयास करके क्या चिंतन करें बोले एक तो सबके साथ संबंध जो बनाना है वो समता का संबंध हो परमात्म संबंधी संबंध संबन्द हो नहीं तो भैया बालक अवस्था में बीत जाएगी और जवानी विषयोन्मुख होकर के बीत जाएगी यही हो ही रहा है बाल अवस्था खेल बितायो और जवानी विषयों में गमा आए बुढ़ापा तब रोना प्रारंभ किया मगर कई लोग कहते अभी तो बालकपन है क्या करोगे भजन करके अभी भजन करने की जरूरत नहीं जब जवानी आएगी तब भजन करेंगे और जवानी आ जाए तो कहते हैं अभी भजन करने की क्या जरूरत है ये तो बुढ़ापा का काम है अरे भाई बुढ़ापा आ जाएगा तब इंद्रिय काम नहीं करेंगे आप बैठना चाहो तो बैठ नहीं सकोगे मन लगाना चाहो तो मन नहीं लगेगा तो जब सब कुछ मामला ढीला पड़ जाएगा तब क्या करोगे जी? लोग समझते हैं कि जो जवानी में बाबा जी बन जाते वो बुद्धिमान नहीं हम एक आपको सच्ची घटना सुना रहे बंबई से ही जा रहे थे दिल्ली तो हमारे बगल में एक नौ दंपति जी बैठे थे अब उनको तो पता नहीं था कि हम गुजरातियों के बीच में भी रहते तो बोल चाहे भले न पाए किंतु गुजराती भाषा समझ तो जाते ही है उस देवी ने अपने पति से कहा बापू के भाग फूटे छे हमारे भाग फूटे हैं मारा जो कहा भाग फूटे छे तो हम सुन तो लिए किंतु हम सुनकर मुस्करा दिए जब हम हंसे तो उस नौयुवक ने कहा कि बापू आपको गुजराती आती है तो मैंने कहा बोल तो नहीं पाता हूं किंतु समझ सब लेता हूं तो बोले हमारी देवी ने आपको क्या कहा तो हमने कहा यही कहा कि हमारे भाग फूटे हैं तो बोले आपको गुस्सा नहीं आई हमने कहा हमको क्यों गुस्सा आएगी क्यों हमने कहा बात बराबर है उसको लगता है हमारे भाग फूटे हमको लगता है उसके भाग फूटे अब जब दोनों को बराबर मामला तो गुस्सा किस पर किया जाए यहां गुस्सा का कोई सवाल ही नहीं वो नवयुग बोला बापू इसके भाग कैसे फूटे हैं हमने कहा पहले वो बताए कि हमारे भाग कैसे फूटे उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे भाग फूटे उसने महाराज बताया उस उपय देवता को गुजराती में ही कहा कि देखने सुनने में तो ठीक लगते हैं पढ़े लिखे भी लगते हैं जवानी में बाबा जी बन गए तो भाग नहीं फूटे तो और क्या फूटा है बुढ़ापा में बाबा जी बनते तो ठीक भी था तो हमने कहा कम से कम इस देवी को पता तो सही है कि महात्मा क्या होते हैं नहीं आजकल तो लोगों को यही पता नहीं जी कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी कितने बच्चे हैं पंप तो कहते हैं हमने गिनती नहीं की है जब गिनती कर लेंगे तब बता देंगे तुम नाय पता ही नहीं लोगों को महात्मा क्या होता है ग्रस्त क्या होता है तो जब हमने कहा कम से कम इसको ये तो पता है कि महात्मा है ये और महात्मा होकर ये पता है उसके बाद ये सोचती है कि हमारे भाग्य फूटे हैं तो सच में इसके ही भाग फूटे तो नारायण मैंने ये मत समझिएगा कि बुढ़ापा आ जाएगी तब भजन करेंगे इसलिए जब जहां और जैसे पता चल जाए उसी समय व्यक्ति को अपने भगवत चिंतन में लग जाना चाहिए नहीं तो तुम्हारा जब शरीर काम नहीं करेगा शरीर में बुद्धि काम न करे इंद्रिया काम न करें तब तुम चाहो कि परमात्मा सिद्धि हो जाएगी तो होने वाली नहीं उस समय तो मनी जी विषयों की ओर दौड़ेंगे मनी जी प्रशंसा की ओर दौड़ेंगे हम देखते हैं महाराज कितने फ्यूज लोग होते हैं फ्यूज ही है जी। पूरा जीवन तो बिता दिया विषय भोग में और इधर प्रयास करते प्रयास करना चाहिए मैं उसका विरोधी नहीं हूं किंतु तो जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है कारण क्या है शक्ति का जब तक सदुपयोग करना था तब तो किया नहीं इन्होंने कहा मित्रों जब हीन शक्ति हो जाएगी तब क्या करोगे इसी समय तुम प्रसन्न होकर के राग द्वेष का परित्याग करके भगवान का भजन करो नारायण का भजन भजन करो आसार संसार विवर्तनीशु माया तोषम प्रषभम ब्रवीमी मेरे प्यारे प्यारे मित्रों हम तुमको सच एक बात बताएं मानो मित्रों ने कहा बताओ महाराज बोले असार संसार ये महाराज पूरा का पूरा संसार ही असार है असार वाने जिसका कोई सार ही नहीं अच्छा दूसरी बात यदि आपको सारवान लगे भी तो विवर्तने सु आज जो कुछ है कल बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा इस संसार में सब कुछ बदलने वाला है जी यदि कुछ नहीं बदलता तो ये बदलने का नियम ही नहीं बदलता है यदि कुछ बदलता नहीं है तो ये बदलने का नियम ही नहीं बदलता है और तो सब कुछ बदलता है यार सब कुछ बदलता है जी ऐसी कोई चीज नहीं जो बदले नहीं सोचने की बुद्धि बदल जाती है इसने पात्र पद बदल जाते हैं शरीर बदल जाता है सब कुछ तो बदलता है तो कहते विवर्तशील है इसलिए देखो हमारी बात मानो सर्वत्र दैत्या समता मुकेत सब जगह मेरे दैत्य मित्रों समता का चिंतन करो समत्व और समत्व समत्व, समत्व जो है समत्वम आराधनम अच्युत कितनी सुंदर बात है इस समता ही भगवान अच्युत की आराधना है अगर यह भी आप चिंतन कर लो माला फेरने का नाम ही आराधना नहीं है भैया आरती उतारने का नाम ही आराधना नहीं है अगर यही होता तो गोपियों ने एक और भी आराधना बताई गोपिया कहती है भागश्रीमद भागवत महापुराण में कहा यह हिरणिया बहुत भाग्यशाली हैं। एक सखी ने कहा क्यों भाग्यशाली बोले भगवान की पूजा करती है दूसरे ने कहा बाबरी हो गई हो क्या दिमाग ठिकाने हैं कि नहीं क्या बोले ये पूजा कैसे कर सकती हैं, माला बना नहीं सकती हैं, स्तुति कर नहीं सकती हैं, आरती गा नहीं सकती हैं, तो ये कैसे इस पूजा करती हैं तो गोपियां कहती हैं प्रणया व जब भगवान वेणु बजाते हैं और ये एकांत में खड़े हो करके, तब ये अपने पतियों के साथ में खड़ी हो करके प्रणय से उनको निहारती हैं देखो प्रणय से प्रेम से भरकर निहारना भी पूजा हो गया जी ये भी सम्मान ही हो गया तो यहां आराधना श्री प्रहलाद जी हमारा समत्व की आराधना बता रहे हैं कहते सर्वत्र समता सब जगह समता हो तो कहते समत्वम आराधनम अच्त अच्युत भगवान की आराधना है और यह आराधना यदि जीवन में हमारे आ जाए तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको न मिल जाए यहां तो वर्णन है धर्मार्थ काम ही मारा धर्मार्थ काम ये तो बहुत तुच्छ है नीचे की चीजें। है और एक बात और आपको बताए जब तक धर्म आर्थ काम से वैराग्य नहीं होगा तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है जो तीन में अटक गया वो भटक गया और लटक गया इन तीनों से जो उपरा मठे अर्थात अभिप्राय क्या है मोक्ष बहुत दुर्लभ है और उस परम पिता परमात्मा की आराधना में ये समत्व के चिंतन में मोक्ष भी मिल जाता है जब मोक्ष मिल जाता है तो ये नीचे की वस्तुएं मिलना क्या बड़ी बात है इसलिए मेरे मित्रों निसंशय होकर कि तुम जो महत् फल है महत्फलम शब्द का प्रयोग है मोक्ष के लिए जो महत् फल है उसको पाने के लिए तुम प्रयास करो और ये समत्व योग का चिंतन करो महाराज जब ये बालकों को समझाया और संडा को कोई बात पता चली तो तुम्हारा जो घबरा गए उनको लगा कि कैसा विलक्षण बालक है इसको इतना समझाया जाता है इतना भय दिलाया जाता है किंतु उसके बाद भी ये बिल्कुल समझ में नहीं आता इसको और भय भी नहीं मानता तो कहा यह बात राजा को सुनानी चाहिए क्योंकि प्रहलाद जो रोग रूप है इसका विस्तार हो रहा है महाराज इसने अपने चेला बनाना चालू कर दिया है आज एक चेला बनेगा कल दो चेला बनेंगे परसों पांच बनेंगे और इसका विस्तार हो जाएगा तो महात्मा पराशव कहते हैं मैत्रेय को की जाकर के उन्होंने दैत्यपति को सुनाया और जो महाराज उसने सुना तो सुनकर के कहते हैं सुदा मम पुत्रो सा वन षा पि दुर्मती कुमारग दुष्टो हन्यताम अभिविलंब्यतम भोजन बनाने वालों को बुलाया गया जो श्री प्रहलाद जी महाराज को भोजन बनाकर देते थे रसोईया उनको बुला करके इसने समझाया कहा कि देखो कि हमारे बालक की मति बिगड़ गई है दुर्मति हो गया है इसलिए तुम लोग क्या काम करो हमारे बालक को हलाहल विष दे दो हला हलम विषम तत् सर्वभक्षे सुधीयताम अविज्ञात मसो पापो मां विचारियताम तुम लोग उसको भोजन के साथ जहर मिला करके दे दो और तुम लोग विचार मत करो इस विषय में क्योंकि राज आज्ञा गरी मेरी आज्ञा है महाराज वो सब भोजन बनाने वाले लोग गए जाकर के प्रत्येक पदार्थ में हलाहल विष मिलाया और मिलाकर श्री प्रहलाद जी महाराज के सम्मुख जब रखा प्रहलाद जी महाराज को पता तो चल गया ऐसा नहीं कि पता नहीं चला पता चल गया हलाहलम विषम घोरम महाराज जब हलाहल विषघोर को देखा तो अभिमंत्र अभिमंत्र का अभिप्राय है भगवान का भोग लगाया जी और भोग लगा करके कहा पहले तुम पाओ जी सच में भगवान पाले तो फिर तो अमृत हो जाएगा वह विश्व रहेगा ही कहा अभिमंत्र का भोग लगा करके और महाराज जो भोजन किया इन्होंने इनके बिल्कुल महाराज शरीर में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं एक हिंदी जगत के कवि ने एक बहुत सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया कहते हैं कि जिस समय मीरा ने राणा की बात नहीं मानी सब प्रयास करके वो हार गया तो अंतिम प्रयास उसने सोचा कि इस कुल के कलंक को मिटाने के लिए जहर ही पर्याप्त है दासी को बुला करके कहा कि इस प्याले को ले जाओ और मीरा को कह देना ये गोविंद का चरणामृत है और वह पी लेगी जिस समय मीरा के कर कमलों में विश्व भरा प्याला गया तो हिंदी जगत की कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कर्मे प्यालो देख मीरा वे अधीर नाची जिस समय कर्मे प्याला आया तो कर्मे प्यालो देख मीरा वे अधीर नाची नाची कालकूट महाराज जो कालकुट जो भरा हुआ है उसका जो पान करने वाला महाराज महाकाल है जिसने भेजा है वो भी नाच उठा नाच उठी दे नर मुंड माल की भगवान शिव के गले में पड़ी हुई मालाएं भी नाच पड़ी और इतना ही नहीं भगवान शिव भी नाच पड़े और इतना ही नहीं कर में पियालो दे कि मीरा वह अधीर नाची सब नाच रहे जी दासी ने नाचना प्रारंभ कर दिया और राणा ने नाचना प्रारंभ कर दिया और मीरा ने भी नाचना प्रारंभ कर दिया मीरा को नाचता देख करके किसी ने पहले राणा से पूछा क्यों तू क्यों नाच रहा है बोले मीरा नाच रही गोविंद का प्रसाद समझ करके और अभी पिएगी तो कुल कलंक समाप्त तो हो जाएगा इसलिए नाच रहे किसी से किसी ने दासी से पूछा तू क्यों नाच रही है बोले मैं जो विश्व का प्याला लेकर के आई हूं अगर मीरा मरेगी तो हमको इतनी संपत्ति मिलेगी कि हम दासी नहीं रहेंगे किसी ने कहा मीरा से तू क्यों नाच रही है कारण क्या है तो उस कवि ने चित्रण प्रस्तुत किया है कि मीरा ने जब हलाहल विश्व में महाराज अब देखा तो उसका मुख चंद्र महाराज दिख रहा था और मुख चंद्र जब दिख रहा था तो उसकी आंखें भी दिख रही थी और आंखों में जो गोविंद विराजमान थे वो भी दिख रहे थे अब जब गोविंद दिख रहे थे तो नाचने लगी किसी ने पूछा तू क्यों नाच रही है उसने कहा क्यों तो ना नाचे कौन कहता है ये विश्वधर प्याला है कौन कहता है ये विश्वधर प्याला है कौन कहता है ये विश्वधर प्याला, प्याला है सावरा रूपमाला मेरा गिरधर गोपाला है ये सावड़ा रूप जैसे गिरधर गोपाल का वैसे तो महाराज इसका रूप है मुझे तो ऐसा लगता है राधिका हृदय ने ब्रजेश को संभाला है राधिका हृदय ने जैसे राधा रानी का गोरा गोरा हृदय है राधिका हृदय ने ब्रजेश को संहारा है श्याम रूप वाला मेरा गिरधर गोपाला है तो जहां ये भाव आ जाए आप कभी चिंतन कीजिएगा उसको किसी से भय होगा क्या सबके रूप में वही देख करके जो आनंदित हो जाए जब इनको जहर दिया गया किन्तु तो हमारा आज कुछ भी नहीं हुआ हिरण्य ने उन दुष्टों को बुलाया जिन्होंने जहर दिया था बोले तुमने दिया कि नहीं दिया एक महात्मा कहते थे कि आपको विश्वास नहीं हैदी हमारे ऊपर ये महात्मा का भाव यान है तो जो हमने प्रहलाद को भोजन कराया था वो अभी बचा हुआ है आप पाकर देख लीजिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आपको यदि विश्वास नहीं है कि इसमें जहर नहीं मिलाया गया तो वो प्रसाद रखा है हम लेकर के आए तो महाराज बहुत कुपित हुआ और बोला तुम लोगों की बुद्धि खराब हो गई जाओ हमारे सामने से महाराज भगा दिया इतने में पुरोहित खड़े थे जी पुरोहित कार्य हमारे महाराज जी करते थे कि पूरा पूरा हितम चिंत ये, ये पुरोहित जो होते अपने यहां तुम्हारा तो सब घरों में पुरोहित होते होना भी चाहिए पुरोहित का अर्थ यह कि अपने जजमान के पहले से पहले हित चिंतन करता रहे हम लोगों के यहां जो पुरोहित होते थे महाराज उनके आम सब की जन्म कुंडली रखी रहती थी अपने घर में जब बच्चे का विवाह हो तब जन्म कुंडली मनाई मंगाई जाए पंडित जी के यहां से नहीं तो पंडित जी संभाल कर रखे वो अपने समय समय पर देख लेते थे राहू की दशा आने वाले की केतु की है उसके आधार पर जजमान को शांति पाठ करा दे इस समय शनिचर का महाराज जो आने वाला प्रकोप शनिचर का मंत्र जपो शब करवा ले तो कहने का ही प्राय क्या पुरोहित कहते इसको है जो अपने जजमान के हित का पहले पहले चिंतन करता रहे पुरोहितों ने महाराज देखा कि कैसे भी नहीं मर रहा है तो पुरोहितों ने कहा चिंता मत करो यजमान जी अभी तक ये बच गया तो बच गया बचने वाला नहीं है हमारे पास बिल्कुल निश्चित रूप से प्रयोग है पहले तो इन्होंने महाराज समझाया प्रहलाद जी को और जब समझ में नहीं आया प्रहलाद जी महाराज उन्हीं को समझाने लगे तब ये कुपित होकर के करते क्या है एक कृत्या को प्रकट किया एक राक्षसी को और राक्षसी जो महाराज इनको मारने के लिए चली तो याद रखिएगा भगवान का जो भक्त है उसकी सेवा में भगवान के अस्त्र शस्त्र सब रहते हैं अरे नारायण अस्त्र शस्त्र की बात कौन कहे जो भगवान का भक्त है उनकी सेवा में भगवान ही रहते हैं अब जब भगवान रहेंगे तो कौन मार पाएगा आप जरा सोचो तुल तुलसीदा जी महाराज इस समय हमारे काशी में वास करते थे और विद्वानों को बाबा तुलसी के ग्रंथ से द्वेष हो गया ऐसा कोई उस ग्रंथई को समाप्त कर दो तो जिस समय चोर महाराज गए रात्रि में चोरी करने के लिए उस ग्रंथ को वहां कोई पहरेदार थोड़ी बैठा है बाबा झोपड़ी में रहते हैं अकेले रहते हैं रात्रि में जितने बार वो चोर गए चोरी करने के लिए दो नौयुकों को धनुषवाण दे, लिए देखा बार बार लौट जाए कि इधर उधर हो जाए तो हम चोरी करके ले आए और जब बार बार जाएं तो महाराज बार बार उन्हीं को देखें और ये धनुष बाण वाले जो महाराज बार बार दिख जाएं तो बार बार का जाने ही बंद हो जाए महाराज पाप उनके धुल गए और सुबह के समय वो रोते हुए आए तुलसीदास जी महाराज के चरणों को पकड़ करके कहा महाराज रात्रि में हमने विशेष प्रकार से नहीं देख पाया गलती हो गई है तो चोर सही किंतु एक बार उनको दिखा दो बाबा तुलसी ने कहा किनको दिखा दें बोले जो आपके पहरेदार हैं जो आपकी रक्षा करते बोले हमारे पहरेदार कौन पहरेदार है उनको पता नहीं बोले एक सांवड़ा है एक गोरा है और दोनों धनुष लेकर रहते हैं जब महाराज उनको पता चला कि राघों को ये कष्ट उठाना पड़ रहा है हम रात भर सोते हैं और वो पहरा लगाते हैं मेरे लिए तो बाबा तुलसी ने उठाकर ग्रंथ भगवान आशु शिव के दरबार पर पहुंचा दिया विश्वनाथ के दरबार पर कहा कि दोष का करना वो करें हम अपने राघो को कष्ट देने वाले नहीं है तो भगवान के जो भक्त हैं याद रखेगा इसलिए निर्वीक हो जाओ अगर थोड़ा भी चित्त भगवान में लगा हो तो मस्त हो जाओ बिल्कुल एकदम किसी की चिंता नहीं कारण क्या है भगवान की जो भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा स्वयं भगवान करते और जिसकी रक्षा सुरक्षा भगवान करते उसको कोई माई का लाल मार सकेगा क्या कभी उसको कोई मार सकेगा ही नहीं महाराज कृत्या ने जब प्रहलाद जी महाराज को मारने का प्रयास किया तो कृत्या स्वयं घबरा गई और जब स्वयं घबराई, और लौट पड़ी कृत्या महाराज ये जो तांत्रिक प्रयोग जितने हैं आपको बताएं, ये जो प्रयोग करता जो है याद रखिएगा इसने तंत्र मंत्र का प्रयोग भी किसी साधक के ऊपर नहीं करना चाहिए नहीं तो सब उल्टा पड़ेंगे अपने को और यही हुआ कि ब्राह्मणों के ऊपर ही आकर के क्रत्या मारने की जपटी किंतु धन्य है प्रहलाद जी महाराज का जीवन महाराज ने श्लोकों को पढ़कर हृदय गदगद हो जाता है प्रहलाद जी महाराज उस क्रत्या के सामने खड़े होकर के भगवान की स्तुति करते कहते हैं प्रभु आप इन ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए यदि हमारे मन में हमसे द्वेष करने वालों के प्रति भी द्वेष ना आया हो तो ब्राह्मणों की रक्षा हो जाए ये देखिए कितना बड़ा महाराज हृदय रहा होगा हमारे महाराज जी तो एक बात बहुत सुंदर कहते हैं कहते हैं जो आपसे द्वेष करे तो आप द्वेष मत करो उसके लिए भी सद्भाव भेजो और आप देखेंगे कि एक दिन दुश्मन आपका आपका मित्र बन जाएगा दुश्मनी करने से दुश्मनी और बढ़ती है क्योंकि कारण क्या यदि आप चिंतन गलत करोगे तो उसको भी गलत ही चिंतन आने वाला है आप सदभाव बैठो बैठ करके भेजो महाराज एकांत में बैठ जाओ और कहो कि जो हमारा दुश्मन है उसका कल्याण हो भगवान उसकी मति को संवार दे उसके जीवन में कभी दुख ना आए आप देखेगा इसका प्रयोग करके आप पाएंगे कुछ दिन के बाद उसकी भी मति बदल गई और हमने प्रयोग किया है जी अभी एक और प्रयोग कर रहे हैं सफल हो जाएंगे तब बता देंगे अभी हमारा एक प्रयोग चल रहा है और हमको पता है महाराष्ट्र की कृपा से हम सफल होंगे तो कहने का ही प्राय कोई कितना भी द्वेष क्यों ना करे आप अपने चित्त में द्वेष मतला नहीं दो अच्छा कारण क्या इसके पीछे दोनों बातें हैं नारायण मेरे एक बहुत सहज और सरल बात आपको बताएं, जब द्वेष होता है तो कहां होता है दुश्मन से द्वेष होगा तो पहले अपने चित्त में होगा कि नहीं तो जहां द्वेष होगा पहले उसको जलाएगा कि नहीं जिससे करोगे तो उसको बाद में जलाएगा हमारे महाराज जी कहते थे जो बेर की लकड़ी होती बेर की लकड़ी बेर एक वृक्ष है धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम जो बदरी फल है उसको हिंदी में बेर बोलते हैं तो महर्षि कहते हैं कि जो बेर का वृक्ष होता है उसकी आग बहुत देर तक जलती है उसका कोयला बहुत देर तक जलता है तो कहते थे बेर की लकड़ी की कोयला बहुत देर ददकता है तो बेर की अग्नि कितनी देर नहीं ददकेगी इसलिए बैर की अग्नि को जितना हो सके अपने में ही दबा देना चाहिए उसको आप बिल्कुल फैलाओ मत क्योंकि फैलने से हवा लगेगी तो और बढ़ेगी बढ़ेगी इसलिए द्वेश तो होना ही नहीं चाहिए इन्होंने कहा कि यदि हमारे जीवन में किसी व्यक्ति के प्रति का केन हन्यते जंतुर जंतु काकेन रक्षते और कहते सच में कौन जंतु किसको मार पाएगा और कौन किसकी रक्षा कर पाएगा इसलिए बहुत अच्छी बात श्रीमद भागवत महापुराण में उत्तरा मैया ने कही उत्तरा मैया जब भगवान के पास गई पाई पाई महायोगिंद देव देव जगत आप हमारी रक्षा करो भगवान ने कहा तुम्हारी रक्षा करने वाले बहुत लोग हैं अर्जुन हैं भीम हैं नकुल हैं सहदेव हैं तो हमारी हमारे पास रक्षा के लिए क्यों आई हो उत्तरा ने कहा प्रभु यत् मृत्यु परस्परम ये सब एक दूसरे के मृत्यु के कारण बने जो एक दूसरे के मृत्यु का कारण बनाए वो हमारी रक्षा क्या कर सकेगा याद रखिएगा ना तो आप मारने में स्वतंत्र हो और न ही आप रक्षा करने में स्वतंत्र हो काकेन हन्यते जंतुल जंतो काकेन रक्षते हंति रक्षत चैवात्मा महाराज याद रखिएगा अपना कर्म ही अपनी सच्चा सुरक्षा करता है और अपना कर्म ही अपने को हत्या की ओर ले जाता है मृत्यु की ओर ले जाता है इन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की और उस स्तुति के प्रभाव से प्रहलाद जी महाराज के सच में इनकी रक्षा हो गई और महाराज कितनी करुणा होगी हम तो कई बार कहते हैं भक्त का हृदय ऐसा होना चाहिए जो दुश्मन के प्रति भी प्रेम करे एक महात्मा ने हमको बहुत सुंदर बात कही बोले ब्रह्मचारी जिनका तुम भजन करते हो उनका चिंतन करते हो कि नहीं तुमने कहा चिंतन करना ही तो भजन है बोले नहीं तुम्हारा प्यारा ऐसा है जो मारने वाले को तार देता है गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई बोले तुम उसका भजन करते हो जो मारने वाले को तारता है तो तुम भले तार न सको किंतु प्यार तो कर ही सकते हो तो मारने वाले के साथ भी प्यार हो प्यार का प्याराय सदभाव दुर्भाव नहीं होना चाहिए यदि होगा तो पतन अपना ही होगा अंत अपना ही बिगड़ेगा और मरज इनकी स्तुति के प्रभाव से मरज स्वयं भगवान वहां आकर अवतरित हुए हैं और सुदर्शन चक्र से इनकी रक्षा हुई है सुदर्शन चक्र के माध्यम से महाराज रक्षा की गई और भगवान का भी अवतरण हुआ है महाराज ये बहुत अनोखे प्रसंग है और भगवान का जो अवतरण हुआ है श्रीमद भागवत महापुराण की अपेक्षा इसमें बिल्कुल विलक्षण है देखो जितने प्रसंग मैंने अभी तक सुनाए ये प्रश्न उत्तर भी भागवत में नहीं है जिस ढंग का क्रम चला है इनका तो ये भी ग्रंथ अपने में महिमा पूर्ण है प्रहलादी महाराज की कैसे रक्षा सुरक्षा होती है और भगवान आकर के कैसे इनको दर्शन देते हैं और कैसे ये भगवान की मधुमेह स्तुति करते हैं सच में इन प्रहलाद के चरित्र को सुनकर करके अध्ययन करके अपने जीवन में बेफिक्री लानी चाहिए अपने जीवन में भय का परित्याग होना चाहिए बिल्कुल निर्भीक हो जाओ क्योंकि हम उनके हैं और वो हमारी रक्षा सुरक्षा सब जगह करते हैं महाराज आपको बताएं ये बंदूक वाले आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। चाहे कितने सैनिक आप रख लो अगर बंदूक वाले रक्षा करते होते तो जो बड़े बड़े मारे जाते हैं वो मरते पचास सात में हो तब भी मर जाते हैं सच्चा रक्षक तो गोविंद है यदि उसके आश्रित हैं, तो हम मधुमेह जीवन बिता सकेंगे तो हम सब लोगों का जीवन गोविंद के चरणों में समर्पित तो हो हमारी मती रति गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ जिनकी ये वाणी है उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पण अब से चर्चा जो बहुत मधुमयी है रसमयी है उसकी चर्चा अब हम कल करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में उनकी वाणी ही उनके चरणों में समर्पित बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सदगुरुदेव भरवान की जय जय जय श्री रान जय जय श्री रान जय जय श्री रान